असमानता हिंदू धर्म की आत्मा है हिंदू धर्म की नैतिकता केवल सामाजिक है कम से कम ये बात निश्चित है कि ये नैतिकता तथा मानवता से असंबंध होती है और जो बात नैतिकता तथा मानवता से असंबंध होती है वह बात आसानी से अनैतिक अमानवीय तथा कुख्यात बन जाती है आज हिंदू धर्म ऐसा ही कुछ बन गया है जो लोग इस बात पर संदेह करते हैं अथवा इस धारणा को नकारते हैं उन लोगों को हिंदू समाज की सामाजिक रचना की समीक्षा करनी चाहिए और उसके साथ ही उस रचना के कुछ तत्वों का वर्तमान स्थिति पर चिंतन करना चाहिए हम कुछ निम्नलिखित उदाहरण लेते हैं पहले हम आदिवासी कबीले समाज की ओर देखें सभ्यता की किस अवस्था में वे जीवन व्यतीत कर रहे हैं मानवीय सभ्यता के इतिहास में मानव विकास के जंगलीपन से लेकर बर्बरता तक और बरबरता से लेकर सभ्यता तक सभी अवस्थाओं का समावेश है उसकी एक अवस्था में जो परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन सदा ही ज्ञान की अथवा कला की किसी न किसी शाखा में कोई खोज अथवा आविष्कार के साथ हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य उन्नति की ओर बढ़ा किसी स्पष्ट भाषा का विकास होना पहली चीज थी जो मानव विकास की दृष्टि से पहली महत्वपूर्ण बात थी जिसने मनुष्य को असभ्य मनुष्य से अलग किया यह असभ्यता पहली अवस्था को प्रकट करती है असभ्यता की मध्यावस्था उत्पादन के ज्ञान से तथा अग्नि के उपयोग से आरंभ हुई इस अद्भुत खोज के कारण मनुष्य अपने निवास स्थान को अनिश्चित सीमाओं तक बढ़ाने योग्य बन गया वो अपना जंगल का घर छोड़कर विभिन्न स्थानों पर तथा सर्द वातावरण में जाने लगा और उसने अपनी भोजन सामग्री में मांस मछली का समावेश करके बढ़ोतरी की उसकी अगली खोज थी तीर और कमान की आदि मानव की यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी और जंगली मनुष्य के विकास की यह चर्म अवस्था है वास्तव में वह एक अद्भुत औजार था इस हथियार को धारण करने वाला सबसे गतिमान पशु की हत्या भी कर सकता था तथा किसी भी हिंसक पशु से अपनी रक्षा भी कर सकता था जंगलीपन से बर्बरता की अवस्था मिट्टी के बर्तनों की खोज से आरंभ हुई तब तक मनुष्य के पास ऐसे बर्तन नहीं थे जो आग से नष्ट नहीं हो सकते थे बर्तनों के बिना मनुष्य ना तो खाना पका सकता था और न ही किसी वस्तु का संग्रह कर सकता था निस्संदेह मिट्टी के बर्तनों का संस्कृति के निर्माण पर बड़ा ही प्रभाव रहा बर्बरता की मध्य अवस्था तब आरंभ हुई जब मनुष्य ने हिंसक पशुओं को पालतू बनाना सीखा मनुष्य ने ये बात जान ली कि पालतू जानवर उसके लिए उपयोगी हो सकते हैं अब मनुष्य चरवाहा बन गया और फिर वह भोजन के लिए हिंसक पशुओं का खतरनाक स्थिति में पीछा करने पर निर्भर नहीं रहने लगा सभी ऋतुओं में दूध की उपलब्धि ने उसके खाने पीने की वस्तुओं में बहुत ही महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की घोड़े तथा ऊँटों की सहायता से वह दूर दूर तक सफर करने लगा था जो अब तक उसके लिए असंभव था पालतू जानवर उसके लिए व्यापार में सहायक बन गए जिसके कारण वह अपनी वस्तुओं का तथा अपने विचारों का भी आदान प्रदान करने लगा उसके बाद की खोज थी लोहे को गलाकर वस्तुएं बनाने की कला जंगलों में रहने वाले मनुष्यों की उन्नति में ये एक बहुत ही उच्चतम अवस्था है इस खोज के साथ मनुष्य एक प्रकार से औजार बनाने वाला प्राणी बन गया जो अपने औजारों से लकड़ी तथा पत्थर को विभिन्न आकार देने लगा और मकान तथा पुल बनाने लगा और इसके साथ ही जंगल में रहने वाले मनुष्य ने जो उन्नति की उसकी अंतिम अवस्था का अंत होता है सभ्यता इस शब्द के परिपूर्ण अर्थ से एक सभ्य मनुष्य को जंगली मनुष्य से अलग करने वाली रेखा वहां से उभरती है जहां कल्पनाओं का चित्रांकित चिन्हों के माध्यम से एक दूसरे को समझाने की कला का उदय हुआ जिसे लिखने की कला कहा जाता है इस कला के साथ मनुष्य ने समय पर विजय प्राप्त कर ली जैसे कि पहले की खोजों से उसने अंतराल पर विजय प्राप्त की थी अब वह अपनी कृतियों तथा विचारों को लिखने लगा इसके बाद उसका ज्ञान उसके सुहाने सपने उसकी नैतिक आकांक्षाएं ऐसे आकार में लिखना संभव हो गया जो न केवल उसके समकालीन बल्कि उसके बाद आने वाली पीढ़ियां पढ़ सकें मनुष्य के लिए उसका इतिहास एक सुरक्षित और संरक्षित बन गया यह चरम पराकाष्ठा सभ्यता के आरंभ का प्रतीक है अब हम यहाँ रुककर कर ये बात पूछना चाहेंगे कि हमारे आदिवासी जन सभ्यता की किस अवस्था में जी रहे हैं आदिवासी नाम ही उनकी वर्तमान अवस्था को स्पष्ट करता है जिन लोगों को उस नाम से पुकारा जाता है वे जंगलों में छोटी छोटी बिखरी झोपडियों में रहते हैं वे जंगली वनस्पति तथा फूल पत्तियां खाकर जीते हैं भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से वे मछली पकड़ते अथवा शिकार करते हैं उनकी सामाजिक अर्थव्यवस्था में खेती को बहुत ही गौण स्थान प्राप्त है अन्न प्राप्त करना यह एक बहुत ही संकट की बात होने के कारण वे लगभग भुखमरी का जीवन व्यतीत करते हैं जिससे कोई मुक्ति नहीं है जहां तक कपड़ों का संबंध है वे उसका इतना कम उपयोग करते हैं कि कपड़े उनके शरीर पर लगभग नहीं के बराबर ही होते हैं वे लगभग नग्न अवस्था में ही रहते हैं एक आदिवासी जाति का नाम बोंडापुराज है इसका अर्थ है नग्न पोर्जस ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों में औरतें बहुत ही संकीर्ण वस्त्र का एक टुकड़ा पहनती हैं जो ढकने के लिए लहंगे का कार्य करता है उनका यह वस्त्र असम के मामजाक नागा आदिवासी लोगों के वस्त्र के समान है जिसके दोनों सिरे ऊपर कमर के साथ बहुत ही कठिनाई से मिलते हैं यह लहंगे जैसा वस्त्र जंगली पेड़ों के धागे से घर पर ही औरतें बना लेती हैं लड़कियां गुटकों की मालाएं पहनती हैं जो कि लगभग मामजाक आदिवासी स्त्रियों से मिलती जुलती हैं अन्यथा औरतें कुछ भी नहीं पहनती औरतें अपने सारे सिर के बालों का मुंडन करती हैं इन आदिवासियों में निज़ाम के राज्य में फराहाबाद के पास रहने वाली एक चैंचू नाम की आदिवासी जाति है ऐसा कहा जाता है कि उनके मकान शकु के आकार के बांस से बने होते हैं जिसमें एक मध्य बिंदु से धलान होती है जो घास की बहुत ही बारीक तह से ढकी होती है उनके पास वस्तुओं के नाम पर कुछ भी नहीं अथवा बहुत ही कम चीजें होती हैं वे बहुत ही कम वस्त्र पहनते हैं पुरुष लंगोट बांधते हैं और औरतें छोटा सा लहंगा और ब्लाउज पहनती हैं खाना पकाने के बहुत ही कम बर्तन होते हैं एक अथवा दो टोकरियां होती हैं जिनमें कभी कभी खाने के कुछ दाने रखे होते हैं वे गाय बकरियां पालते हैं और इस विशेष गांव में कुछ खेती भी करते हैं अन्य स्थानों पर वे जंगली वस्तुएं तथा मधु बेचकर ही अपना पेट पालते हैं एक अन्य आदिवासी जाति मौरिया के बारे में कहा जाता है कि उनके पुरुष कमर में एक वस्त्र बांधते हैं जिसका एक सिरा सामने लटका होता है उनके बदन पर गुटकों की मालाएं भी होती हैं तथा जब वे नृत्य करते हैं तब अपनी पगड़ी में मुर्गे अथवा मोर के पंख लगाते हैं अनेक लड़कियां भारी मात्रा में विशेष रूप से चेहरे पर गोदना यानी शरीर पर गुदवाना कराती हैं। उनमें से कुछ लड़कियां पैरों पर गोदन करती हैं। गोदन के प्रकार प्रत्येक लड़की की रुचि के अनुसार होते हैं और उसे कांटे तथा सुई से किया जाता है अपने सिर के बालों में अनेक लड़कियां जंगली मुर्गे के पंख लगाती हैं और उसके साथ ही जूड़ों में लकड़ी टीन अथवा पीतल की कंघी बांधती हैं इन आदिवासी कबीलों को कुछ भी खाने में यहां तक कि कीड़े मकौड़े खाने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती है और वास्तव में कोई भी ऐसा मांस नहीं है जो ये लोग न खाते हों, चाहे वह जानवर नैसर्गिक कारण से मरा हो अथवा चार छह दिन अथवा उससे भी पहले किसी शेर द्वारा मारा गया हो इन लोगों का एक वर्ग अपराधी जातियां हैं जिस तरह आदिवासी जातियां जंगलों में रहती हैं इसके विपरीत ये अपराधी जातियां सुगम प्रदेशों में बहुत ही नजदीक तथा प्रायः सभ्य जमात जीवन के बीच में रहती हैं। होलियस ने अपनी किताब संयुक्त प्रांत की अपराधी जातियां में इन लोगों की गतिविधियों की जानकारी दी है वे संपूर्ण रूप से अपनी आजीविका अपराधों से ही पूरी करते हैं उनमें से कुछ लोग प्रकट रूप से खेती करते हैं परंतु यह केवल उनका सही व्यवसाय छुपाने के लिए ही है हम उनकी बहुत सी दुष्ट प्रथाएं उनके द्वारा किए जाने वाली हिंसात्मक चोरी अथवा डकैती में देख सकते हैं परंतु अपराध करने के लिए ही संगठित होने वाली जाति होने के कारण उन्हें इन बातों में कुछ भी अनुचित नहीं लगता किसी भी विशेष बस्ती में जब कोई डकैती डालना निश्चित हो जाता है तब उचित शिकार का पता करने के लिए जासूस भेजे जाते हैं ग्रामवासियों की आदतों का अध्ययन किया जाता है और साथ ही किसी अन्य गांव से कारगर सहायता प्राप्त करने की संभावना के लिए उस गांव की दूरी और वहां के लोगों की तथा हथियारों की संख्या आदि सभी बातों की जानकारी प्राप्त की जाती है डकैती प्रायः मध्य रात्रि में होती है जासूसों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर गाँव के विभिन्न स्थानों पर लोग नियुक्त किए जाते हैं और ये लोग अपने हथियार चलाकर उनकी मुख्य टोली से लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करते हैं तब यह टोली उस विशेष पूर्व निर्धारित मकान अथवा मकानों पर हमला करती है यह टोली बहुधा तीस अथवा चालीस आदमियों की होती है इन लोगों के सामान्य जनजीवन में अपराध जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उस पर बल देना आवश्यक है एक बच्चा जब चलने फिरने तथा बोलचाल के योग्य हो जाता है तो उसे अपराधी जीवन की दीक्षा दी जाती है निस्संदेह इसके पीछे काफी हद तक एक वास्तविक उद्देश्य होता है कि बच्चे के लिए छोटी छोटी चोरियां करने के लिए जोखिम उठाना अच्छा होता है क्योंकि यदि वह बच्चा पकड़ा जाता है तब शायद उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है इस कार्य में औरतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जो यद्यपि वास्तविक रूप से डकैती में भाग नहीं लेती परंतु अनेक भारी जिम्मेदारियां निभाती हैं चोरी का माल बेचने में बहुत चतुर होने के साथ साथ अपराधी जातियों की यह औरतें दुकान में रखी हुई वस्तुएं चुराने के कार्य में अतिकुशल मानी जाती है किसी समय पिंडारी तथा ठग जैसे अनेक व्यवसायिक सुसंगठित संगठनों का इन अपराधी जातियों में समावेश संगठन था।, था जो बीस हजार और उससे भी अधिक अच्छे घोड़े एक समय पर रखते थे वे एक डाकू मुखिया की आज्ञा में रहते थे उनमें से बहुत शक्तिशाली लुटेरे चित्त नाम के एक मुखिया के पास दस घोड़े थे जिनमें पांच उत्तम घुड़सवार और उसके साथ ही पैदल सेना तथा बंदूकें होती थी पिंडारी लोगों के पास ऐसी कोई सैनिक योजना नहीं थी जिसके तहत वे अपने अनियंत्रित सैनिकों में मुक्त गुटों की भर्ती कर सकें ताकि वे लोग व्यवसायिक लुटेरों के संगठन बन जाएं। पिंडारी की महत्वाकांक्षा प्रदेश जीतने की नहीं होती थी उनका लक्ष्य केवल अपने लिए लूटी संपत्ति तथा धन जमा करना ही होता था साधारण लूट तथा डाका ही उनका व्यवसाय था वे कोई नियम नहीं मानते थे वे किसी के भी अधीन नहीं थे उनकी किसी के प्रति कोई राजभक्ति नहीं थी वे किसी का आदर नहीं करते थे और ऊंच नीच गरीब सभी लोगों को बिना किसी डर अथवा भेद के लूटते थे ठग लोग व्यावसायिक हत्यारों का एक सुसंगठित संगठन था जिसमें 10 से 100 तक लोगों की टोलियां होती थीं, जो विभिन्न भेष में सारे भारत में भ्रमण करती थी ये लोग धनवान वर्ग के यात्रियों का विश्वास प्राप्त करते थे और उसके बाद उचित अवसर देखकर उनके गले में रुमाल अथवा फंदा डालकर उनकी गला घोंटकर हत्या करते थे और फिर बाद में उनको लूटकर दफना देते थे यह सब कुछ किसी विशेष प्राचीन तथा निश्चित संस्कारों के अनुसार और विशेष धार्मिक विधि की पूर्ति के बाद किया जाता था जिसमें लूट के माल का पवित्रीकरण संस्कार तथा मीठी वस्तु की आहूति दी जाती थी वे लोग संहार की हिंदुओं की काली देवी के कर्मठ उपासक थे लाभ के लिए हत्या करना उनके लिए एक धार्मिक कर्तव्य था और उसे पवित्र तथा सम्मानीय व्यवसाय माना जाता था वास्तव में इन लोगों को इस बात की समझ भी नहीं थी कि वे कुछ गलत कार्य कर रहे हैं और उनकी नैतिक भावनाएं उनके इस कार्य में कोई भी बाधा नहीं बनती थी काली देवी की इच्छा जिसके अधिकार के तहत तथा जिसके सम्मान के लिए वे अपने व्यवसाय का पालन करते थे शुभ शुभ लक्षणों से उसकी सहमति की बहुत ही जटिल पद्धति के माध्यम से प्रकट की जाती थी इस आशा के पालन के लिए वे लोग कभी कभी तो अपने इच्छित शिकार के साथ मीलों तक और कभी कभी उससे अधिक दूरी तक भी सफ़र करते थे कि जब तक उन्हें अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सुरक्षित अवसर ना मिल जाता और जब उनका कार्य पूरा हो जाता था तब वे अपने आदि देवता के सम्मान में संस्कार पूर्ति करते थे तथा अपनी लूट का बड़ा हिस्सा उसके लिए अलग निकाल कर रखते थे इन ठग लोगों की अपनी बेमतलब के शब्दों की भाषा थी तथा उसके साथ ही कुछ ऐसे चिन्ह थे जिनके द्वारा वे भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने सदस्यों को पहचानते थे इनमें से जो लोग वृद्धावस्था अथवा विकलांग अवस्था के कारण इन कार्यों में क्रियाशील होकर भाग नहीं ले सकते थे वे चौकीदार जासूस तथा भोजन पकाने वालों के रूप में उनकी सहायता करते थे उनके संपूर्ण संगठन के कारण ही वे लोग गुप्त तथा सुरक्षित रूप से अपने कार्य पर जा सकते थे परन्तु मुख्य रूप से वह धार्मिक परिवेश था जिसके अंतर्गत वे लोग अपने द्वारा की गई हत्या छुपा सकते थे और इसके कारण ही सदियों तक वे अपनी कला का प्रदर्शन करते रहे इस संबंध में ये एक बहुत ही विशेष बात है कि भारत के उस समय के हिंदू एवं मुसलमान शासकों ने ठगी को एक नियमित व्यवसाय के रूप में मान्यता दी थी ठग लोग राज्य को कर देते थे और उन्हें राज्य बिना दंड के छोड़ देता था अंग्रेजों ने इस देश का शासक बनने के बाद ही ठगों के दमन का प्रयास किया सन 1835 तक तीन ठगों को फांसी दी गई और नौ लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भगाया गया अथवा आजीवन कैद की सजा दी गई यहाँ तक कि काफी अंतराल के बाद भी उन्नासी में पंजीकृत ठगों की संख्या तीन थी और भारत सरकार का ठगी एवं डकैती विभाग सन 1904 तक अस्तित्व में था इसके बाद उसका स्थान केंद्रीय अपराध अन्वेषण विभाग ने ले लिया आज जबकि इन अपराधी जातियों के लिए अपराधियों के संगठित संगठन के माध्यम से जीवन व्यतीत करना संभव नहीं है फिर भी अपराध करना उनका मुख्य व्यवसाय बना हुआ है इन दो वर्णों के अलावा एक तीसरा वर्ण भी है जो ऐसे लोगों का बना हुआ है जिन्हें अस्पृश्य नाम से जाना जाता है इन अस्पृश्यों के नीचे कुछ अन्य लोग भी हैं जिन्हें अप्रवेश माना जाता है अस्पृश्य वे लोग होते हैं जिनके स्पर्श करने पर मनुष्य अपवित्र बन जाता है अप्रवेश या पहुंच के बाहर वे लोग होते हैं जिनके कुछ अंतर के नजदीक आने पर मनुष्य अपवित्र हो जाता है नायडी लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे लोग हैं जो ना पहुंचने योग्य की श्रेणी में आते हैं और हिंदू जनों में वे सबसे नीची जाति के हैं जो कुत्ते का मांस खाते हैं ये वे लोग हैं जो भीख मांगने के कार्य में भारी आग्रह करते हैं और कोई भी पैदल चलने वाले वाहन चलाने वाले अथवा नाव चलाने वाले व्यक्ति का एक आदर अंतर रखते हुए वे मीलों तक उसका पीछा करते हैं यदि उन्हें कुछ दिया जाए तब उसे नीचे जमीन पर रखना चाहिए और भीख देने वाले व्यक्ति के एक पर्याप्त दूरी तक चले जाने के बाद ये भिखारी लोग बहुत ही घबराते हुए आगे आते हैं और उसे उठाते हैं इन्हीं लोगों के बारे में श्री थर्स्टन कहते हैं इन आश्रित नायडी लोगों की जिनकी मैंने परीक्षा की और शोरानुस में उनकी गिनती की यद्यपि वे केवल तीन मील की दूरी पर रहते थे अपनी परंपरागत अपवित्रता के कारण नदी पर बनाए गए लंबे पुल पर चल नहीं सकते थे और इससे लिए उन्हें घूमकर अनेक मीलों का रास्ता तय करके आना पड़ता था इनमें ना पहुंचने योग्य लोगों के नीचे न देखने के योग्य लोग हैं मद्रास राज्य के किन्ने जिले में न देखने योग्य लोगों का एक ऐसा वर्ग है जिन्हें पूरड वन कहा जाता है उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्हें दिन में विचरण करने की इजाजत नहीं होती क्योंकि उनका दर्शन भी अवित्र माना जाता है इन दुर्भाग्यशाली लोगों को रात्रि के समय कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है वे अंधेरा होने पर अपने घर से निकलते हैं और तब वापस लौटते हैं जब बिजू रीछ के समान किसी भी प्राणी की झूठी आवाज सुनते हैं इन सभी वर्गों के कुल जनसंख्या पर हम विचार करें आदिवासी लोगों की कुल मिलाकर 250 लाख आबादी है अपराधी जातियां 45 लाख हैं और असपृषियों की संख्या 500 लाख है इन सबको मिलाकर कुल संख्या सात लाख बनती है अब हम ये पूछ सकते हैं कि ये लोग हिंदू धर्म में रहते हुए भी नैतिक भौतिक सामाजिक तथा धार्मिक अध की अवस्था में कैसे रह रहे हैं हिंदू जन कहते हैं कि उनकी संस्कृति अन्य किसी भी संस्कृति से पुरानी है यदि ऐसा है तब हिंदू धर्मों को हिंदू धर्म उन्हें सुधारने में भी असफल हो गया यह कैसे हो सकता है कि जब लाखों लोग शर्मनाक तथा अपराधी जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हो रहे थे तब हिंदू धर्म हाथ बांध कर खड़ा रहा इन सब प्रश्नों का क्या उत्तर है इन सब का केवल एक ही उत्तर है कि हिंदू अपवित्रता के भय से व्याकुल है उसमें शुद्धता लाने की शक्ति नहीं है उसमें सेवा भाव की चेतना ही नहीं है और ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल प्रकृति अमानवीय तथा अनैतिक है उसे धर्म कहना ही गलत बात है इसका दर्शन जिसके लिए धर्म का अस्तित्व है उसका ही विरोधी है